श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग प्रथम अध्याय युग की आवश्यकता वर्तमान समय में मनुष्य कहाँ तक उन्नत तथा शक्तिशाली बना है विद्या संपद तथा पुरस्कार की सहायता से मानव जीवन का विकास वर्तमान समय में पृथ्वी में सर्वत्र किस प्रकार हो रहा है यह सभी सहज ही भली भांति अनुभव कर सकते हैं अब मानो मनुष्य किसी भी क्षेत्र में सीमाबद्ध होकर रहना नहीं चाहता जल और स्थल पर यथेक्ष विचरण के बाद भी सुखी न होकर अभिनव यंत्रों का आविष्कार कर मानव अब आकाश में उड़ने लगा है तमसा छन्न समुद्र तल तथा ज्वालामय आग्नेय गिरी के गर्भ में उतरकर उसने अपना कुतूहल चरितार्थ किया है चीर तुषारावृत पर्वत तथा समुद्र को लांघकर वह उन प्रदेशों के यथार्थ रहस्य को देखने में समर्थ हुआ है पृथ्वी के क्षुद्र तथा महान वृक्ष लता एवं औषधियों से उसे अपनी तरह प्राणस्पंदन का परिचय मिला है एवं प्राणी जगत को प्रत्यक्ष तथा विचार दृष्टि के अंतर्भुक्त करने के पश्चात वह अब ज्ञान सिद्धि रूप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा चला जा रहा है इस प्रकार पृथ्वी जल तेज आदि पंचभूतों पर आधिपत्य स्थापन करके अचेतन पृथ्वी की प्रायः सभी बातों को वह जान गया है और इससे भी संतुष्ट न होकर अत्यंत दुर्वर्ती ग्रह नक्षत्र आदि का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो क्रमशः उसमें भी सफलता प्राप्त कर रहा है अंतर जगत के पर्यालोचन में भी उनके उत्साह की कमी नहीं है विशेष अनुभव तथा खोज के सहारे उस क्षेत्र में भी वह अब नित्य नवीन तत्वों का आविष्कार कर रहा है जीवन रहस्य के अनुशीलन में प्रवृत्त हो एक जाति जीव का दूसरी जाति में परिणत होने का या उसके क्रम विकास का परिचय उसे प्राप्त हुआ है शरीर एवं मन के स्वभाव की आलोचना कर विनाशशील सूक्ष्म अचेतन उपादान से निर्मित मन के तत्व का निर्णय करने से वह समर्थ हुआ है जड़ जगत की भांति अंतर जगत की प्रत्येक घटना अल्लंघनीय नियम में संग्रहित है इस बात को भी उसने सम्यक रूप से जान लिया है एवं असंबद्ध मानसिक स्थिति के फल स्वरूप होने वाले आत्महत्यादि कार्यों में भी उसे सूक्ष्म नियम श्रृंखला का परिचय प्राप्त हुआ है साथ ही व्यक्तिगत जीवन के चिर अस्तित्व के संबंध में कोई निश्चयात्मक प्रमाण न मिलने पर भी इतिहास की आलोचना के द्वारा मानव को उसके जागतिक जीवन की क्रमोन्नति का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है इस प्रकार जातिगत जीवन में व्यक्तिगत जीवन की सार्थकता को देखकर अब वह उसकी सफलता के लिए विज्ञान तथा संबद्ध चेष्टा की सहायता से अज्ञान के विरुद्ध चिर संग्राम में नियुक्त हुआ है एवं अनंत संग्राम में अनंत उन्नति की कल्पना कर बाह्य तथा आंतरराज्य के दुर्लक्ष प्रदेशों में पहुंचने के लिए अनंत वासना स्रोत में उसने अपनी जीवन नौका को प्रवाहित किया है